ज्ञासा मुंडकोपनिषद में जो परा और अपरा विद्या का वर्णन आता है कृपया उसका तात्पर्य समझाइए समाधान यहां अपरा विद्या का अर्थ है शब्द राशि संपूर्ण वेद रूपी शब्द राशि अपर विद्या है और इसे परा विद्या की उत्पत्ति में हेतु बताया गया है परा विद्या का अर्थ शब्द राशि नहीं है अपितु शब्द राशि रूपी अपराविद्या गुरु परंपरा से प्राप्त होकर अधिकारी में जो बोझ उत्पन्न करेगी वही परा विद्या है इस परा विद्या का लक्षण बताया अथ परा यजा तदक्षरम अधिगम्यते। अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार जिस विद्या से हो वही परा विद्या है गुरु परंपरा से प्राप्त होना इसलिए आवश्यक है कि जिस गुरु के हृदय में शब्दों से अनुभव उत्पन्न हुआ है वही आपको बोझ करा सकता है यदि शब्द राशि सुनकर भी आपके अंदर बोध उत्पन्न नहीं होता तो कहीं ना कहीं गुरु के कहने में कमी है उसके अंदर अनुभव नहीं है अथवा आपकी ग्राहक शक्ति में कमी है उपनिषद जो कहना चाहते हैं वह परंपरा परम्परागम्य बोध गुरु में है और उसी बोध को वह उन शब्दों अपराविद्या के द्वारा आप में उत्पन्न करता है जब आप में वह बोझ उत्पन्न होगा तो वही पराविद्या हो जाएगी जिज्ञासा जिस साधक ने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में तत्वम पदार्थ शोधन नहीं किया है क्या वह केवल पातंजल योग द्वारा अथवा भक्ति योग द्वारा वेदांत प्रतिपादित तत्व को प्राप्त कर पाएगा यदि नहीं तो उसकी क्या गति होगी समाधान वह साधक जिस दर्शन के अनुसार साधना करेगा उस दर्शन में जैसी मोक्ष की परिभाषा है वैसा मोक्ष वह प्राप्त कर लेगा जैसे योग दर्शन में पुरुष अनेक हैं प्रकृति स्वतंत्र है पुरुष प्रकृति विवेक ही वहाँ का लक्ष्य है जो व्यक्ति इस दर्शन के अनुसार साधना करेगा वह अपने को प्रकृति से असंग जान लेगा प्रकृति से मुक्त हो जाएगा परंतु प्रकृति से ऊपर जो लोक है वहाँ उसका जन्म होगा दूसरी बात जगत उसके लिए सत्य बनना रहेगा उसे बाधित करने की कोई प्रक्रिया उस दर्शन में नहीं है अतः अद्वितीय आत्म आत्मतत्व का बोध उसे कभी नहीं हो सकता यदि कोई पूर्व मीमांसा के अनुसार साधना करे शास्त्रीय याग आदि का अनुष्ठान करे तो वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा उस दर्शन में तो स्वर्ग प्राप्ति की ही मोक्ष है जब उसका पुण्य क्षीण होगा तो पुनः जन्म भी हो जाएगा प्रत्येक संप्रदाय में अपनी अपनी युक्ति के अनुसार मोक्ष की परिभाषा अलग अलग है वेदांत दर्शन अपनी युक्ति से कुछ नहीं कहता वह तो जैसा उपनिषद कहते हैं वही बताता है अतः उपनिषदों में जिस प्रकार के मोक्ष की चर्चा आती है वह तो वेदांत प्रतिपादित साधना से ही प्राप्त होता है इस मोक्ष के लिए तत्त्वम पदार्थ का परोक्ष ज्ञान अर्थात उनका शोधन अनिवार्य है यदि व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चलता है और परमेश्वर को पूर्ण समर्पण कर देता है तो उसकी देखभाल परमेश्वर की ओर से होती है यदि वह ज्ञान का इच्छुक है तो परमेश्वर उसे ज्ञान करवा सकता है जिज्ञासा वेदांत मतानुसार पातंजल योग मार्ग के साधकों को वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मक का संस्कार न रहने से समाधि में अखंड ब्रह्म का बोझ नहीं होता परंतु पूर्व में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्हें वेदांत विषयक परोक्ष ज्ञान नहीं था फिर भी योग मार्ग से साधना करके वे सर्वत्र एक चैतन्य का साक्षात्कार करते थे यह कैसे संभव हुआ समाधान जो महापुरुष सर्वत्र एक चैतन्य का साक्षात्कार करते थे उन्हें वेदांत विषयक परोक्ष ज्ञान नहीं था यह प्रश्नकर्ता को कैसे ज्ञात हुआ वह उनके जीवन के बारे में क्या जानता है वेदांत का संस्कार मात्र शास्त्र पढ़ने से ही होता हो ऐसी बात नहीं है यह तो कोई जन्मों का संस्कार है वामदेव जी को गर्भ में ही ज्ञान हो गया वहाँ उन्हें पढ़ाने कौन गया था रमण महर्षि ने कौन से शास्त्र पढ़े थे पर पढ़े बिना भी उन्होंने वेदांतानुसार ही अनुसंधान करके परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया कहने का तात्पर्य है कि साधना एक जन्म की ही नहीं होती उसमें अनेक जन्मों के संस्कार कार्य करते हैं इसलिए वैष्णो या अन्य संप्रदायों के कई महापुरुषों में भी अद्वितीय आत्मा का बोझ देखा गया है जैसे तुलसीदाजी ने लिखा है सकल दृश्य निज उदर मेल सोवै निद्रात जोगी सोई हरिपद अनुभवय परम सुख अतिशय वियोगी शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल तहनाही तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाही विनय पत्रिका यह गोस्वामी जी का अपना अनुभव है द्वैत के अत्यंत वियोग पूर्वक अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात्कार इस अनुभव का वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांत से कोई संबंध नहीं है हमने कई संप्रदायों के संतों को देखा है जिनकी निष्ठा अद्वैत वेदांत में है वह उनके संप्रदाय के संस्कारों से बिल्कुल अलग है उन संतों में साम्प्रदायिक ग्रंथी रहती ही नहीं है ऐसा देखकर मानना ही पड़ता है कि उनमें पूर्व जन्मों के वेदांत संस्कार हैं